सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं एक बज चुके हैं हर संडे एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनमोल अनुभव हम सुनते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो आइए आज के इस शो में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त करेंगे और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ ग्रेटर नोएडा दिल्ली से पधारे हुए हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे बातें जब होगी और हमारे श्रोता भी बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि आप एक वेटनरी डॉक्टर है पशुओं के साथ आपका बहुत ही अच्छा समन्वय रहा बचपन से ही आपका जो है गाय बैल इन सभी के साथ आपका अच्छा दोस्ताना व्यवहार रहा और बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी तो हम सुनना चाहेंगे हमारे सभी श्रोता भी बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे आज के इस शो को तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए जी मैं डॉक्टर रघवीर सिंह रावत एक तो मैंने पशुपालन में जॉब किया है जी जी पंद्रह मार्च उन्नीस से और इकतीस जनवरी 2014 हज़ार तक ये कार्य किया और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में उसमें गांव गाँव है छोटा सा सुल्तानपुर वहाँ का रहने वाला हूँ मेरे मात पता पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामजलाल सिंह और माताजी श्री श्रीमती चाँद कौर देवी तो ये जन्म मेरा उन्नीस सौ में हुआ और एक किसान परिवार में हुआ वहाँ से मैं जैसे पढ़ाई स्टार्ट की घर वालों ने एडमिशन कराया जब मैं पाँचवीं छठी क्लास में था तो तभी मेरे मन में आया कि हम खेतीबाड़ी करते हुए इतने संपन्न नहीं रह सकते इसके लिए हमें कुछ जॉब करना पड़ेगा तो खेतीबाड़ी हम साथ कराते थे माता के साथ तो हमें उसमें बड़ी लगन थी इंटरेस्ट रहा हमने खेती से पैदावार बहुत अच्छी ली और पशुओं को पालने का हमारा बड़ा शौक था हमारा दूध का भी व्यवसाय रहा दूध पीते भी थे और बेचते भी थे तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते बढ़ते उसमें इतना इंटरेस्ट हुआ कि फिर हमने पढ़ाई करते करते इसमें इस इंटरव्यू दिया वैकेंसी निकली उसमें हमारा नंबर आया और आने के बाद में हमने एक डिप्लोमा में एडमिशन हो गया सेलेक्ट होने के बाद में ट्रेनिंग की ट्रेनिंग के बाद में 1915 मार्च उन्नीस से हमारी नौकरी स्टार्ट हुई जो पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी नैनीताल में हुई उसके बाद में फिर कितनी जगह हमने जॉब किया वहाँ से हम अलीगढ़ में आए अलीगढ़ से फिर हम इधर एम बुलंदशहर में वहाँ से फिर लौट के फिर उधर चले गए उसके बाद में हम मुज़फ़रनगर आए मुजफ्फरनगर से फिर हम गाज़ियाबाद में आए गाज़ियाबाद से फिर हम गौतम बुद्ध नगर में उसके बाद फिर एक बार पोस्टिंग बोलेंस में हुई लौट के फिर गौतम बुद्ध नगर गए अच्छा। तो इस तरह से वो सेवाएँ पूरी हुई सेवा करते समय बहुत आनंद आया क्योंकि मुझे पशुओं से बेहद प्यार रहा है और इसकी एक स्टोरी है थोड़ी सी सुनाता हूं मैं देखिए इस माने का मेरे कारण बना जब मैं एट्थ क्लास में पढ़ता था तो हमारा एक बैल था दो बैल थे उनमें एक बैल को बंद का रोग लग गया इस टूल पास नहीं हुआ तो अब परेशान वो उसकी हैबिट ऐसी थी कि बच्चे उसके पैरों में खेलते रहें कुछ भी करते रहें कुछ कहना नहीं उनको उसमें उस, उस समय ज़्यादातर वो गन्ना पलता था या रेट चलती थी उनमें उनको जोड़ देते थे उन्हें चलाने जरूरत नहीं पड़ती थी अपने आप ही चलते थे बहुत ही सज्जन तो जब बीमारी हुई तो उस समय उस एज का बच्चा कुछ नहीं कर सकता लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट था मैं खुद मैंने भागदौड़ की अस्पतालों पे डॉक्टरों को लेके आया उनसे आ, मैंने दिखाया वो फ़ायदा नहीं कर पा रहे थे फिर भी मैं उनसे बातें कर रहा था मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनकी सेवाएँ करनी चाहिए मैं बोलते हुए वालों का सबका इलाज कर लेते हैं लोग ये बिना बोलते जीवें इनकी मैं सेवा करूंगा उससे मेरा सेवा भाप जागृत हुआ वहाँ से, से मैंने नौकरी उस वजह से नीचे पैसे कमाने की वजह से मैंने नौकरी इस वजह से कि मुझे ईमानदारी का पैसा कमाना है और पशुओं की सेवा करनी है और परमात्मा ने मेरी बात सुनी और पहले इंटरव्यू में मेरा सलेक्शन हुआ तो जब मैं उसका इलाज करा रहा था तो मेरे पास में एक चोला गांव पड़ता है वहाँ हॉस्पिटल था वहाँ से डॉक्टर को लेके आया वो भी ठीक नहीं कर पाए फिर वहाँ से आगे नेथला पड़ता है वहाँ उनसे लेके आया उनसे ठीक नहीं हुआ पर मैं बोला बुलंदर गया हाँ लोग ताजुब पड़ते हैं इस एज में जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा कर वो बच्चा कैसे मिलेगा डॉक्टरों से मैं सीधा गया उनसे मिला सारी बात बताई उससे भी ठीक नहीं हुआ नहीं। उसके बाद में कुछ लोगों ने बताया देसी दवाई कि घोड़े के जो होता है पेशाब उसको पिलाने से और स्कूल पास हो जाएगा तो मेरे पास में खबासुर गाँव में वहाँ के तांगे बहुत चलते थे तो मैं वहाँ गया और मैं बाल्टी लेके गया जैसे उन्होंने पेशाब किया मैं लेके आया हमने उसको वो भी पिलाया उसे बंद नहीं टूटा आखिर में उसकी डेथ हो गई और जिस समय डेथ हुई उस समय ये फील हुआ घर में मेरे किसी जवान भाई की डेथ हो गई इतना दुख हुआ और उसी दिन मैंने कसम खाया कि मुझे इन्हीं की सेवा करनी है और जब मैं सिलेक्शन होने के बाद परमात्मा ने ये भी सुना कि मैं किसी और जॉब में जाता लोग कह रहे थे लेकिन मैंने उसका इंटरव्यू दिया उसी में मुझे पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट किया गया मेरी बहुत अल्पायु थी उसमें सत्रह सौ एज ली जाती थी और मिनिमम एज में मैं सत्रह अठारह साल की सेलेक्ट हो गया तो ट्रेनिंग हुआ ट्रेनिंग में परमात्मा की मदद मुझे शुरू से ही रही मैं वैसे बता देता हूँ लोग तो उसमें जाके आध्यात्मिक सोचते हैं कि मुझे अनुभव हुआ मेरे साथ तो वो हर पल रहा और उसके बाद में जब सलेक्शन होके मैंने काम शुरू किया तो इमेंज कमाल के रिजल्ट आए अगर हाथ ऐसे रख दिया तो ठीक डॉक्टर बहुत बहुत महंगी दवाई देते थे मैं नॉर्मल दवाई दे दूँ ठीक किसी का कितना बिगड़ा केस आए मैं हाथ लगाऊँ ठीक ये कंडीशन होती रही तो मुझे खोज उस समय मैं वंडर खाता था उस समय आध्यात्मिकता में मैं नहीं था तो मुझे ये वंडर लगता था ये ऐसा हो क्यों रहा है क्यों रहा है किस तरह से हो रहा हाँ तो मुझे एक खोज जरूर थी जब मेरी सात आठ साल की एज थी तो मुझे वैराग्य था इतना बेहद का वैराग्य कि मेरा किसी भी स्थूल चीजों में कोई लगाव नहीं था जैसे घर वालों की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद मुझे ये लगता था कि ये क्या जीवन है हम आए जन्म लिया थोड़े बड़े हुए पढ़े पढ़ने के बाद में जॉब किया शादी की बच्चे हो गए उनको पढ़ाया उनकी शादी हो गई हम चले गए ये रूटीन चल रहा है ये सुन ये मुझे जान करके बड़ा शौक़ लगा मैं डर गया इस ज़िंदगी से ये क्या ज़िंदगी है ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जो बेमिसाल ज़िंदगी जिसकी मतलब आ, कोई मिसाल बने ये, ये क्या जिंदगी है? है तो मैं इसी खोज में चलता रहा, चलता रहा आप आगे, आगे और मेरी पोस्टिंग चलती रही और चलते चलते चलते चलते सफलताएं मिलती गई परमात्मा की मेहर होती गई और फिर एक दिन जा करके मेरी ये खोज भी पूरी हुई एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुझे पशुओं से इतना प्यार था जिस समय हमें शपथ ली जाती है तो दो शब्द मैंने खुद से ली कि एक तो मैं कोई सीरियस पशु होगा उससे मुझे फीस नहीं लेनी है। और एक कोई मेरे ट्रीटमेंट में एक्सपायर हो भी गया सीरियस तो उससे मुझे कोई दवाइयों का या फीस का कोई पैसा नहीं लेना है और वो परमात्मा ने मेरी चालीस साल की नौकरी पूरे होते तो पूरी कराई पूरे जीवन में मेरा ये व्रत नहीं टूटा क्या बात है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छा अनुभव आपने सुनाया आपको सुनते सुनते मुझे एक गीत याद आ गया ऊपर वाला जब साथ है तो डरने की क्या बात है तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बहुत अच्छी बात आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पर हम लोग आज युवा साथी बहुत सारे प्रोफेशन होने के बावजूद भी करियर के लिए थोड़ा सा टेंस में रहते हैं या सोचते हैं कि किस फील्ड में जाए लेकिन आपकी जो है भावनाएँ जो है जिस तरह से पशुधन से रहा है और पशुपालन से आपका जीवन जुड़ा हुआ है तो उसी फील्ड में जब आपने अच्छा किया और उस फील्ड में जो है आपको ईश्वर ने भी बहुत अच्छी तरह से मदद किया और आप उस फील्ड में अच्छी तरह से सेवा भी कर रहे हैं तो एक चीज़ मुझे समझ में आता है कि जब हम लोग किसी करियर को चुनना चाहते हैं तो हमारी भावनाएं या हमारा कर्म हमारा रुचि किससे जुड़ा हुआ है ये अगर समझ लेते हैं और उस अनुसार प्रोफेशन को चुनते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने किया है वाइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है और जैसे कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी तरक्की हो रही है तो इसके साथ साथ में आपके समय में जैसे कि आज पैंसठ साल आपका उम्र है तो मुझे लगता है कि 40-45 साल पहले और आज के समय में जो बदलाव आपने देखा है वो कौन से बदलाव है उसके बारे में बताइए बहुत बड़ा बदलाव आया उस समय सेवा भाव होता था अब सब कॉमर्शल हो गया है अब हम देखते हैं हमारे जूनियर जितने साथी आए हैं जॉब में उनका कोई सेवा भाव नहीं है वो कॉमर्शियल हो गए हैं वो देखते हैं कि हम इसे कितना गेन कर सकते हैं कितना हम इसमें कम से कम काम करें और ज़्यादा हम गेन कर लें उनकी भावनाएं पैसे से जुड़ी हुई होती है लोगों से उनकी भावनाओं से भावनाएं नहीं जुड़ती हैं लोग क्या चाहते हैं मेरी लाइफ में पूरे टाइम में जहां भी जाता था जिस गांव में गया उस गाँव वाले लोग जब बात होती थी तो कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं सबसे पहले मेरे पास आए थे तो और दूसरा जिद करता था नहीं मेरे पास आए थे मेरे घर आए थे पहले और सबके साथ में इतना अच्छा भाव रहा जिसकी कोई लिमिट नहीं तो वो चीज़ें मुझे आज देखने को नहीं मिलती हैं आज के टाइम में तो क्योंकि ये तो वाइब्रेशन की चीज़ है कि हम अगर आपको चाहते हैं तो आप हमें चाहेंगे वाइब्रेशन जाते हैं हम नहीं चाहते तो आप भी नहीं चाहते आज वही हाल हो गया है आज पशुपालकों के पास में दस दस डॉक्टरों के फ़ोन नंबर होते हैं एक ने जरा सा मना किया वो तो दूसरे को बुला लेता है मैं एक बार की बात सुनाता हूँ एक बार मेरे साथ में यही हुआ तो मैं छुट्टी गया था एक बंदा आया मैं कब से बीमार है तुम्हारा पशु कि एक हफ्ता हो गया मेरे कि तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं, नहीं। बोले कि साहब आप तो थे ही नहीं अरे मैं नहीं था तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लेते तो उसने कहा कि वाले ही पशु मर जाता है ये लेकिन मैं किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाता नहीं। और ये बात काफ़ी समय की होगी तीस पैंतीस साल से ज़्यादा होंगी मुझे उसने बांध दिया और मेरे पूरे जीवन में कभी चौदह कैजुअल छुट्टी पूरी नहीं हुई ये हकीकत है मेरी और उसके बाद में मैंने छुट्टी नहीं ली मतलब कोई मजबूरी हुई गए वहाँ से पॉइंट पे गए काम किया वापस वहाँ पे मेरी छुट्टी कभी पूरी नहीं हुई अभी मैं जब रिटायर हुआ तो मेरा एक साल का मेडिकल ऐसी गल गया छुट्टियां नहीं।, नहीं ली गई अफसर भी मुझे छुट्टी नहीं देते थे सही हर कोई अधिकारी कहता था तो बोले आपको कोई काम हो तो वैसे कर लो लेकिन छुट्टी नहीं देंगे <laughs> <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया भावनाओं में जो बदलाव आया है वो तो हमने आपके जुबान से अभी सुना इसके साथ में मैं चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया किस तरह के मेडिकल फील्ड में वेटनरी चिकित्सा में क्या क्या बदलाव आए हुए हैं हाँ टेक्नोलॉजी बहुत हाईफाई हो गई है उस समय दवाइयाँ बहुत कम थी जो हमने स्टार्ट किया एंटीबायोटिक्स वगैरह और ये लिमिटेड होती थी उन्हीं से हम काम चलाते थे कुछ हम पाउडर मिला के इंजेक्शन बना कर लगाते थे बहुत अभाव था दवाइयों का आज के टाइम में तो Uh, सारा पूरा मॉडिफाई हो गया इतनी कंपनियां आ गईं और हर एक कंपनी ने अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं तो आज हमें ये चॉइस होती है कि ये काम नहीं करेगी तो ये करेगी और मैं कहता हूँ आज के टाइम में युवा पढ़े लिखे भी अच्छे आ रहे हैं उनके मैं ये नहीं कहूँगा एजुकेशन बहुत अच्छी है लेकिन बट मैं उनको यही uh, मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी एजुकेशन आपकी अच्छी है उसको अप्लाई उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से करूँ और उसमें देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि जब हम काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, आई गई बात है। लेकिन वो पैसा आए हमारी उनकी भावनाओं से जुड़ कर, हम एक फैमिलटी से बना करके जब हम काम करते हैं पशुपालक के साथ में तो वो पैसे के साथ साथ में सब कुछ देना चाहता है आपको खिलाना पिलाना आपके घर तक आपकी काफ के साथ में वो हमदर्दी जो हमारे साथ कभी होता था हम पर कोई गाड़ी भी नहीं तो अपनी गाड़ी से छोड़ के जाना उस समय रोड़े भी नहीं होती थी वो नदियों में से पार करके हमें वहाँ तक छोड़ के जा ले कर जाते थे तो मैं अपने नए साथियों से ये कहना चाहूँगा कि लोगों से प्यार करें जी डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और एक बात मुझे अच्छा लगा कि जिस कार्य में जिस काम को हम करते हैं जहाँ जिस प्रोफेशन में है अगर उसके साथ सेवा भाव को जोड़ते हैं निश्चित तौर पर बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है जो आपका अनुभव है और आपने आ, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई थी इसीलिए जैसे कि आपने बताया कि कोई भी ऐसा मुश्किल वाला जो पशु आ जाता था जिसकी ट्रीटमेंट बहुत लोगों ने किया लेकिन ठीक नहीं हुआ वो आपके पास आते ही ठीक हो जाता था क्योंकि ये भावनाएं आपकी जुड़ी हुई है इसीलिए वो चीज़ें आसानी से हो जाता है तो मैंने शुरुआत में भी कहा कि भावनाएँ अगर जुड़ जाती हैं सेवा में हम सेवा कार्य सेवा समझ के करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है तो डॉक्टर साहब यही सुना रहे हैं जी डॉक्टर साहब ब्रीडिंग में हमारा बहुत ज़्यादा इस समय विकास हुआ है पहले हमारे दूध की बहुत कमी थी आ, मतलब लिमिटेड चार किलो दस किलो ऐसी होती थी आज के आज के टाइम में हमारी जो क्रॉस ब्रेड गाय हैं वो पचास पचास लीटर दूध देती हैं तो आप सब देख ही रहे हैं कि दूध जितनी हमारी जनरेशन ज़्यादा बढ़ी है पॉपुलेशन इतनी बड़ी है उसी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम पहले टाइम में होते तो हम चाय भी नहीं पिला पाते किसी को आज के टाइम में हम इतना दूध मतलब उसे ले रहे हैं और ये हमारे कुछ जो नेता हुए हैं जैसे हमारे पहले उस समय मुख्यमंत्री ये नरेंद्र मोदी थे गुजरात के उस समय उन्होंने अपने यहाँ से 300 सौ डॉक्टर अमरीका भेजे वहाँ से नई टेक्नोलॉजी ले आए वहाँ से फिर इस काफ़ी विकास हुआ तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आज हमारे वो पी एम है उन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे विभाग के लिए काफी कुछ, कुछ किया है नमस्कार आप FM, है, सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर डॉक्टर रघुवीर सिंह हमारे साथ हैं जिनके अनुभव हम लोग सुन रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कर रहो Oh I'm with you. पहलू मारू नो तो जीरे नमस्ते दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही डॉक्टर रघुवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी अच्छे अनुभव उन्होंने शेयर किया किस तरह ऐसी पशु चिकित्सा में उनका जो है विशेष योगदान रहा अपने समय पर और मैं चाहूँगा कि इस चिकित्सा के साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को भी अपने जीवन में अपनाया उनके बहुत ही अच्छे अनुभव हैं तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप अपने आध्यात्मिक जो अनुभव आपको इस फील्ड में हुआ है उसके बारे में बताइए आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ खास अनुभव ये बात नाइन्टी वन की है नाइन्टी में मेरी पोस्टिंग पहले उसमें थी मुज़फ़्फ़रनगर मुज़्फ़रनगर से मैं 90 में इधर आया गाज़ियाबाद तो उधर से मैं दरअसल में वेजिटेरियन था प्योर बीच में कुछ लोगों के साथ रह करके संघ का रंग लगा और हम थोड़ा उसमें चले गए नॉन वेज ड्रिंक वगैरह ये सब होने लगी जीवन में कुछ बदलाव आया परमात्मा का कोई चमत्कार हुआ और हम मुज़फ़रनगर से एक साथी के साथ मुज़्फ़रनगर वालों के साथ बुलंदशहर आ रहे थे तो वहाँ हम सिंभावली मिल पर एक उसमें बैठे कैंटीन में चाय पीने के लिए और उन्होंने आमलेट बनवा लिया आमलेट हम पहले खाते थे लेकिन जैसे ही मुंह की तरफ गया मुंह में वो तुरंत स्मेल आई और हमने उसे तुरंत छोड़ दिया हमें पता नहीं था क्या हो रहा है और हमने उसके बाद में फिर उसे टच नहीं किया उसके बाद में फिर हमारी पोस्टिंग वहाँ से मुझे मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद हुई और गाजियाबाद में आकर के दुजाना पोस्टिंग थी दुजाना पोस्टिंग में वहाँ हमें कुछ जो हमारी विभागीय जो कार्य थे पशुपान संबंधी उनमें करने का एक ऐसा मौका मिला जो मैं उस फील्ड को चाहता था और कई हॉस्पिटलों पर मुझे वो सुविधाएं नहीं मिली लेकिन वहाँ करने का मौका मिला रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए तो उस में वहाँ रहते रहते फिर राजनीति की वजह से कुछ लोगों को वहाँ मेरा कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा था पशुओं के अस्पताल पर दो चार छः दस केस आ जाना बहुत बड़ी बात मानते हैं तो मेरे हॉस्पिटल पर पचास इक्यावन केस आते थे और मैं अकेला उन्हें डील करता था तो उसमें बड़ी सफलता मिलती थी जितनी सफलता मिलती थी उतना मैं काम ज़्यादा करता था बात पैसे की नहीं थी वहाँ वहाँ तो लेबी का ही काम था कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं थी लेकिन अड़ोसी पड़ोसी हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर थे वो देख करके मुझे कुछ उनको ईर्षा होने लगी बोले ये बहुत कमाई कर रहे हैं कमाई तो थी नहीं मुझे तो आनंद आ रहा था कि मैं मुझे विभाग का काम करने का सही मौका मिला मैं जो मैं चाहता था लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसी कोशिश की और सीनियर जूनियर के हिसाब से अपने प्रभाव से मुझे वहाँ से हटवाया गया उसके बाद में एक और जगह वहाँ मैंने रखा तो वहाँ भी लोग मुझसे शराब मांगने लगे मैंने उनको वो चीज़ नहीं दी क्योंकि मैंने काम शदान से ईमानदारी से किया मैं रिश्वत तो मैं किसी को नहीं दूँगा उसके बाद में फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग घूम फिर के सूरजपुर जो जगह आज के टाइम में वो जगह गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर है वहाँ मेरी पोस्टिंग आ, अगस्त 92 में हुई 92 में होने पर वहाँ कार्य चलने लगा और परमात्मा का तो मेरे पर हाथ था जहाँ भी मैं गया वहीं सफलता साथ असफलता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कभी भी इस्टार्टिंग से एंड तक और आज भी तो वहाँ क्या हुआ उस हॉस्पिटल के उस एक बिल्डिंग थी प्राइवेट उसमें दो हॉस्पिटल थे एक आयुर्वेदिक था और एक पशुपालन का था तो आयुर्वेदिक में जो बैठते थे, थे अंदर की तरफ तो जब मैं खाली होता था तो डॉक्टर कालीचरण गुप्ता जो सिकंदराबाद से हैं वो वहाँ आते थे तो वो कहते थे कि डॉक्टर अंदर आओ और अंदर जाने पर एक प्रवचन शुरू करते थे तो वो प्रवचन को लोग बोलते कि ये मुड़ लिए परमात्मा का ज्ञान तो वो बोले कि आओ आपको ये ज्ञान सुनाते हैं मैं सुनाओ मैं तो जानता नहीं था ज्ञान के बारे में क्या होता है तो सुनाते रहे मैं सुन लेता था अब यही होता है कि आप मेरे साथ ही आप कुछ कह रहे हैं सुना रहे हैं मैं सुन लूँगा मैं ऐसे सुन रहा था तो एक दिन की बात थी कि वो सुना रहे थे मैं सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीते पीते वो जब मैंने आधी सिगरेट पी ली तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब इसमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए मैं नहीं पीना चाहिए मैंने ऐसे लगी थी पीछे की तरफ फेंक दी उसको उन्होंने प्रवचन की एक लाइन और सुनाई और कहा कि डॉक्टर साहब छोड़ दी सिगरेट मैं छोड़ दी मेरे परमात्मा का चमत्कार है कि मैंने कई बार जीवन में भीड़ी सिगरेट को छोड़ने को ही और मैं छोड़ता था ग्यारह महीने बारह महीने में फिर स्टार्ट हो जाती थी लेकिन वो चमत्कार मैंने देखा कि सिगरेट ऐसे पीछे फेंकने के बाद में 92 से आज तक मेरे हाथ में कभी सिगरेट नहीं आई बात बहुत बढ़िया इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो ऐसे चलता रहा वो सुनाते रहे फिर उन्होंने हमें एक किताब दे दी और वो किताब हमने देखा पढ़ के उसमें श्री कृष्ण का चित्र देखा तो श्री कृष्ण के चित्र को देख फिर उसमें लिख था ज, श्री कृष्ण जल्द आ रहे हैं मैंने कह श्री कृष्ण आ रहे हैं तो बड़ी कमाल की बात हो रही है और श्री कृष्ण के लिए तो हम तरसते थे ऐसे महान आत्मा हमें दिखाई दे क्योंकि मैं हनुमान का भक्त था हम मानते तो हिंदू में सारी चीज़ों के थे तो मुझे उसे बड़ा चमत्कार लगा मैंने सारी किताब पढ़ी किताब पढ़ने के बाद में उसमें पता लगा कि मनुष्य मनुष्य का जन्म लेता है गदेघोड़े का नहीं लेता है कुछ ऐसी चीज़ें थी तीन लोग के बारे में उसमें बताया गया आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया तो ये चीज़ें देख के मुझे अजीब लगा मैंने कि मुझे जो खोज थी जो मेरी सात आठ साल की उम्र में खोज थी वैराग्यपन की और वो जब मैंने उस किताब को पढ़ा और वो प्रवचन सुने तो मुझे लगा मुझे इसी की तो तलाश थी आपकी खोज पूरी हुई। तो मेरी खोज नाइन्टी टू अगस्त में वो जो पूरी हुई उस सीन को मैं कभी भूल नहीं सकता वो जीवन का मेरा जो सबसे स्वर्णिम क्षण था और मज़े की बात तो जब हुई कि जब उन्होंने कहा सिगरेट छोड़ दी सिगरेट छूट गई मैं ये क्या हो रहा है ये तो मैंने कितनी बार छोड़ी कितनी बार पिए उसके बाद में हमारी दावतें चलती थी जब हम अलीगढ़ में हमारी पोस्टिंग थी तो जब वो डॉक्टर डॉक्टर आरडी डी शर्मा मेरे पास आए हम दादरी रहते थे तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि भाई कैसा काम चल रहा है मैंने कहा बहुत अच्छा मैंने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि इसी से मेरा काम ख़राब चल रहा है परमात्मा जब तक दो रोटी दे रहा है खाने के लिए हम खाना खा रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं और हमारे पास में काम भी करने के लिए है तो इट मीन्स हम रईस हैं हम गरीब नहीं हैं बहुत अच्छा तो मैंने कभी का ही नहीं कह अरे मर गए कुछ लोग कहते हैं ऐसा काम चला वैसा काम चला नहीं बहुत अच्छा चल रहा है ये मेरी आदत थी तो उन्होंने कहा अच्छा चला तो बोला हाँ ठीक है तो फिर दावत दो दावत हमारी होती थी तो अब वो तो हम तो फंस गए उन्होंने दावत के लिए कह दिया हमने ज्ञान सुन लिया था तो हमने कहा ठीक है लेकिन हम तो कर्ण जैसी नीति के आदमी थे अगर हमसे किसी ने कुछ मांगा तो हम मान्य नहीं कर सकते तो हम वो बोले कि जाओ सूरजपुर कल जाना सुबह से शाम तक कमाना कमाई करके और फिर गाजियाबाद आ जाना फिर दावत देनी है ठीक है हम वहाँ से करने के बाद में वहाँ से चले तो सूरजपुर से एक बिसरक ब्लॉक पड़ता है कस्बा और उसकी साइड से जैसे हमने वहाँ से ट्रन गाज़ियाबाद के लिए लिया तो हमें एक संकल्प आया कि परमात्मा तू हमारी इन चीज़ों को छुड़ा रहा अपना हमें बना रहा और लोग हमसे दावत मांग रहे ऐसी वेज नॉन इस टाइप की और हम तो करण जैसी नीति कि के हम किसी से मना कर नहीं सकते तो साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं हमारे यार तीन सौ पैंसठ से ज़्यादा हैं और किसी एक दोस्त ने एक दिन मांगना शुरू कर दिया तो आपका नंबर तो पड़ता नहीं परमात्मा से हमने बोल दिया फिर आपका नंबर नहीं पड़ेगा हमने इतना संकल्प किया उनके घर पहुँच गए और वो थोड़ी देर बाद में आए हमने कहा जी चलिए दावत के लिए वो व्यक्ति भी ऐसा था कि अगर वायदा आपसे कर दिया है तो उसके घर में अगर कोई मर भी गया मौत हो गई है तो डेड बॉडी बाद में उठाएगी वायदा पहले पूरा होगा वायदे कितने पके थे लेकिन उस ऊपर वाले का चमत्कार तो वो बोले मुझसे करे भाई मेरे साले की गाय बीमार है मोहन नगर में मुझे वहाँ जाना है जब हम दोनों डॉक्टर थे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं थी वो तो सीधे बोलते चलो पहले उस गाय को देखेंगे उसमें दावत दावत करेंगे तो परमात्मा ने उसने बुद्धि को फेंक दिया और मुझसे कह रहे कि भाई आ, मुझे वहाँ जाना या तो आप इंतजार कर लो फिर खुद ही बोले इंतजार तो आप भी नहीं कर सकते मैंने मतलब हाँ बोले तो ये दावत फिर कभी हो जाए फिर कभी हो जाए हमारे तो अंदर ऐसी छति ही नहीं फिर कभी हो जाए ओ फिर कभी आज तक नहीं आई तो ये चमत्कार मेरे जीवन में इतना जबरदस्त हुआ और वो दिने आज दिने परमात्मा ने ऐसी मदद की कि मुझको किसी भी ऐसे पर्सन से फिर मुलाकात नहीं की कि कोई मुझे कोई कंपेल करे और मेरा जीवन बदल गया और मेरा खान पीन शुद्ध हो गया परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ गई और चलते चलते तो मैं उस आध्यात्मिक ज्ञान में को भी मैं मानता हूँ परमात्मा को मानता हूँ और उससे प्रेरणा लेके मैं दुनिया को प्रेरणा भी इसके साथ देता हूँ और उसको फिर मैंने अपने अप्लाई किया प्रोफेशन में फिर तो मुझे पता लग गया कि न परमात्मा का क्या चमत्कार होता है और फिर मैंने उसे अपनी इस प्रोफेशन में इतना यूज किया तो मैं उसको बिना याद करे मैंने किसी केस को ट्रीट नहीं किया जी और सारे में सफलता मिली बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और कहीं ना कहीं हमारी जो है बचपन से एक आस्था रहती है एक खोज रहती है और वो खोज हमारे इसी जीवन में पूरा होता है अगर नहीं होता है तो कहा जाता है कि जो खोज आपकी अधूरी रह जाती है वो अगले जन्म में भी पूरा हो सकता है लेकिन इसी जीवन में पूरा हो जाने से बहुत खुशी मिलती है और हम उस अध्यात्म का परम अनुभव कर सकते हैं जो डॉक्टर साहब अभी अनुभव कर रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने शेयर किया और चलिए इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा अध्यात्मिक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा उसके बाद फिर से डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे उनके और अनुभव को सुनेंगे तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आप सुनाए हैं रीड मॉट नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर आते रहो मेरा दो Ekane the sun.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में डॉक्टर रघुवीर सिंह जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी का हमारे साथ शेयर किया आगे आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग डॉक्टर साहब बचपन से लेकर अब तक के जीवन काल में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जैसे बचपन में माता पिता फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गुरुजन जीवन यात्रा में बहुत सारे लोग मिलते हैं तो मैं चाहूँगा इनमें से कौन व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में बताइए प्रभाव तो <laughs> जी जी बहुत सारी चीज़ों के मेरे ऊपर पड़े हैं एक तो व्यक्ति जब कुछ सोचता है मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बचपन से जो धारणाएं बन जाती हैं जीवन में वो उसका ड्रीम होता है और जब वो ड्रीम पूरा होता है तो उसमें बहुत सारे उसके माध्यम भी बनते हैं तो मैं धन्यवाद इसमें बहुत लोगों का करना चाहूँगा मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा सही बात जिन्होंने मुझे नेगेटिव की तरफ कहीं नहीं जाने दिया मुझे अपने साथ कार्य व्यवहार में रखा जो हमारे एग्रीकल्चर का काम था खेती का था उसमें साथ में रख करके हमें पढ़ाया तो हमारे पर नज़र रखी जो आज के टाइम में बच्चे नेगेटिव तरह से चले जाते हैं हमें उधर नहीं जाने दिया बिल्कुल ही टाइट रखा और टाइट का तो एक माहौल बन जाता है वो हमें काम में बिज़ी रखते थे और बाहर फुरसत मिलती नहीं थी हमें एक पढ़ने का शौक़ था खेलने का शौक़ था और घर में काम करने का शौक़ था एक चीज़ मेरे जीवन में शुरू से ही थी हमारे ताऊ चाचा जी जो थे वो भी बड़े टाइट थे उस समय हमारे समय हमारा जो बचपन था उस समय पूरा ख़ानदान गाँव और रिश्ते में कोई बड़े उस समय सबका लिहाज होता था सम्मान करते थे किसी ने हमको कहीं नेगेटिव देख लिया हर व्यक्ति गांव के किसी भी व्यक्ति को बच्चे को वो वहीं रोक देता था और वो डरता था हर बच्चा गांव के हर व्यक्ति से डरता था कि मेरी कोई गलत सूचना घटना चली जाए आज के टाइम में तो ये सारा ओपन हो गया कोई किसी की सुनता ही नहीं उस समय ऐसा था तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगा इसमें एक अपनी बस्ती का अपने कुछ ताऊ चचा ऐसे थे उन्होंने भी हमें ऐसे ही रखा जरा सा भी कहीं देते थे तुरंत शिकायत और पहले तो सजाएं भी देते थे हमारे खानदानी के ताऊ थे उन्होंने हमें ज़रा ज़रा सी बात पर सजाएं दी एक मैं उन टीचरों का धन्यवाद करना चाहूँगा आज के टाइम में लोग ट्यूशन के पैसे लेते हैं हम फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे तो शाम तक हमें हमारे एक मास्टर चौकेलाल शर्मा जी थे तो वो हमें शाम तक फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे <laughs> उसके बाद में फिर हमारे स्कूल में आए तो वहाँ भी हमें रोक कर फ्री ट्यूशन पढ़ाया गया <laughs> तो मैं उन अपने गुरुओं का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा उसके बाद में फिर हम जब इसमें आए तो हमारे गाँव के लोगों में जात बराधी बहुत थी हम लौकिक जाति से जाट हैं तो जाट पंडितों में कुछ कलेश था अच्छा मेरा सभी के साथ में मित्रता थी तो मेरे तो आ, सर्विस भी पंडितों ने लगवाई मेरा उनके साथ में बहुत अच्छा संबंध था उन्होंने अपने छोड़ के मेरे लगवाया तो मैं उनका बहुत थैंक्स करता हूँ आज भी अभी वो जिंदा हैं जिन्होंने मेरी सर्विस लगवाई अच्छा। हाँ मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ उस व्यक्ति का टू मच तो सबसे पहले तो हम भगवान का थैंक्स करते हैं बाद फिर हम स्कूल में आ जाते हैं इनका थैंक्स करते हैं उसके बाद में फिर जॉब में आए जॉब में भी कुछ लोग थे जिन्होंने हमें कुछ बताया लेकिन उसके बाद में मैं सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा बी के डॉक्टर कालीचरण गुप्ता का जिन्होंने आकर के ये आध्यात्मिक ज्ञान मुझे ऐसे सुना दिया बातों बातों में जैसे लोग टॉफ़ी देते हैं खाने के लिए अपने पास बुलाते थे बैठाते थे ज्ञान को सुना देते थे तो उसको सुनते सुनते हमें पता ही नहीं चला कब हमारे अंदर ज्ञान चला गया और उस ज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया तो मैं उनका बड़ा थैंक्स करता हूं और इस संस्था का भी बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा थैंक्स क्योंकि बाबा की बाबा नहीं कहे परमात्मा को ईश्वर को उसकी जो संस्था है इससे जो मिला है क्योंकि इस संस्था में आने के बाद में सबसे पहले तो मुझे शुद्धता मिली जो मेन चीज़ है कि खान पीन की शुद्धता रियल्टी सच्चाई सफाई और इधर उधर का ज्ञान नहीं जो हमारे व्यवहारिक होता है हमारे जीवन को जो बदलता है व्यवहारिक ज्ञान वो है ये नहीं कि हम बहुत बड़े आ, बोरे भर भर के इतने वो ग्रंथ पढ़ें शास्त्र पढ़ें लेकिन इसमें जो हमें दिया गया सार में दिया। वो सार में ज्ञान दिया गया और ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके परिवर्तन के लिए शक्ति दिया गया तो संस्था ने ये जो नेटवर्क चला ये विद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो इसका सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया कि ये सिस्टमेटिक है नहीं। ये नहीं है कि हाथ जोड़ो आप ये करो वो करो कुछ नहीं आप पढ़ो और आगे बढ़ो आगे बढ़ो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं, ये नहीं। पढ़ो सेवा करो ये करो और इस संस्था ने हमें वही सिखाया जो हमारे पूर्वजों में जो एक अनुशासन था जिसको हम भूल गए थे लौट करके फिर उसी को लेके आई संस्था कि जो तुम पहले थे वही बनो उसी अनुशासन में रहो और कोई भी व्यक्ति अनुशासित तो होकर के ही प्रोग्रेस कर सकता है बिना अनुशासन के नहीं जहाँ चरित्र है जहाँ अनुशासन है वहाँ जहाँ सभ्यता है वहीं सफलता है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस जो है आपने सुना डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब अपने बचपन से लेकर अब तक के जीवन में जिन जिन लोगों का सहयोग उन्हें मिला जिन जिन लोगों का प्यार उन्हें मिला उन सभी को उन्होंने दिल से याद किया है तो चलिए ऐसा लगता है कि हम सभी को बहुत सारे लोगों का जीवन में सहयोग मिलता है लेकिन हम लोग कभी कभी इन चीज़ों को भूल जाते हैं वैसे भूलना नहीं चाहिए हमें हमें उन सभी लोगों को याद रखना चाहिए अपने माता पिता गुरुजनों को और जो समय समय पर हमें सहयोग देते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक पसंदीदा गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके बारे में बताइए और एक लाइन जरूर गुनगनाइए मैं गाने का शौकीन तो नहीं मैं सुनने का शौकीन ज़्यादा हूँ <laughs> फिर भी मुझे गीत परमात्मा के बारे में मैं जब ईश्वर के कमरे में जाता हूँ तो मुझे गाने तो बहुत सारे मुझे पसंद हैं <laughs> लेकिन जब परमात्मा की शकल देखता हूँ तो मुझे गीत वो याद आ जाता है तेरे चेहरे में वो जादू है बिना डोर खिंचाता आता हूँ जाना हो कहीं और तेरी ओर चला आता हूँ डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं श्रोता गणों को भी अच्छा लगेगा यह गीत और हम लोग आखिरी में इस गीत को जरूर सुनाएंगे उन सभी को और हमारे साथ सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया थैंक यू वेरी मच चलिए श्रोताओं आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक आप बने रहिए वीडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो बहो चेहरे में वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खींचा मुझ में प्यार की प्यास जगाए तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए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 मुश्किल ही सही पाने को मचल जाता हूँ पाने को मचल जाता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है बिन्न डोर खिंचा जाता हूँ